शिव शिवपुराण कोटिरुद्र संता सूद जी कहते हैं ब्राह्मणों उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुस्मा को न तो हर्ष हुआ और न विषाद वह पूर्व व स्वस्थ बनी रही इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गए शिव बोले सुमुखी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ वर्मा को तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा सूर्य जी कहते हैं तब घुसमा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा नाथ यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए शिव बोले उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है तुम उस पर उपकार क्यों करती हो दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है घुस्मा ने कहा देव आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है अपकारेशु युपकार करोति वही तस्त दर्शन मात्रेण पापम दूर तरम व्रजेत प्रभो यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करो मैं ऐसा क्यों करूं मुझे तो बुरा करने वाला वही करे मैं ऐसा क्यों करूं मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है सूरजी कहते हैं घुसमा के ऐसा कहने पर दया सिंधु महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले घुसमें तुम कोई और भी वर मांगो मैं तुम्हारे लिए हित कर वर अवश्य दूंगा क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव की बात सुनकर घुषमा बोली प्रभो यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा, मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुस्मेश नाम से प्रसिद्ध हो यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसीलिए इसके तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो शुभ्रते तुम्हारे वंश में होने वाली एक सौ एक पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे इसमें संशय नहीं है ये सब के सब सुंदर स्त्री उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे चतुर और विद्वान होंगे उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बढ़े चढ़े होंगे तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए उनकी घुसमेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया सुधर्मा घुस्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की एक सौ एक दक्षिणावर्त परिक्रमा की पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुस्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया मुनीश्वरों इस प्रकार वह घूष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है ब्राह्मणों इस तरह मैंने तुमसे बारह ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है द्वादश ज्योतिर्लिंगों के महात्म की समाप्ति